देवी भागवत नवम स्कंध पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग नारद जी ने कहा भगवान आपने बतलाया है कि देवी के निमेष मात्र में ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है उसका सत्ता शून्य हो जाना ही प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है संपूर्ण विश्व जल में डूब जाता है सबके सब, सब पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं तब उस समय पृथ्वी छिपकर कर कहाँ रहती है और सृष्टि के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है धन्य मान्य सबके आश्रय एवं विजयशाली होने का सौभाग्य पुनः कैसे प्राप्त होता है प्रभो अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के मंगल में चरित्र को सुनाने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद श्रुति कहती है कि संपूर्ण सृष्टियों के आरम्भ में आदिशक्ति भगवती जगदम्बा से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है और प्रलयों के अवसर पर प्राणी उन्हीं में लीन भी हो जाते हैं अब पृथ्वी के जन्म का प्रसंग सुनो कुछ लोग कहते हैं यह आदरणीय पृथ्वी मधु और कैटअप के मेद से उत्पन्न हुई है इसका भाव यह है कि उन दैत्यों के जीवन काल में पृथ्वी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती थी वे जब मर गए तब उनके शरीर से मेद निकला वही सूर्य के तेज से सुख गया अतः मेदनी इस नाम से पृथ्वीकरण सुनो पहले सर्वत्र जल ही जल ही रहा था। पृथ्वी से से ढकी थी, मेद से केवल उसका स्पर्श हुआ अतः लोग उसे मेदनी कहने लगे मुने अब पृथ्वी के साल तक जन्म का प्रसंग कहता हूँ यह चरित्र सम्पूर्ण मंगल प्रदान करने वाला है मैं पुष्कर क्षेत्र में था महाभगत धर्म के मुख से जो कुछ सुन चुका हूँ वही तुमसे कहूंगा महाविराट पुरुष काल से जल में विराजमान रहते हैं वह है। है। महाविराट पुरुष के सभी रोमकुश उसके आश्रय बन जाते हैं उन्हें उन्ही रोमकूपों से पृथ्वी निकल आती है जितने रोमकूप हैं उन सब में से एक एक से जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती और छिपती रहती है सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर रहना और प्रलय काल उपस्थित होने पर छिपकर जल के भीतर चले जाना यही इसका नियम है अखिल ब्रह्मांड में यह विरासती है वन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं यह सात समुद्रों से खिरी रहती है सात द्वीप इसके अंग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य तथा चंद्रमा प्रभृति ग्रह इसे सदा सुशोभित करते हैं महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्राणी इस पर रहते हैं पुण्य तीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष जैसे देशों से संपन्न होने का इसे सुवसर मिलता है यह पृथ्वी स्वर्ण भूमि है इस पर सात स्वर्ग हैं, इसके नीचे सात पाताल है ऊपर ब्रह्मलोक है ब्रह्मलोक से भी ऊपर थ्रुलोक है नारद इस प्रकार इस पृथ्वी पर अखिल विश्व का निर्माण हुआ है ये निर्मित सभी विश्व हैं तक कि प्राकृत प्रलय का अवसर आने पर भी चले जाते उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं कारण सृष्टि के आरंभ में ही पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने इन्हें प्रकट करके इस कार्य में नियुक्त कर दिया है सृष्टि और प्रलय प्रवाह रूप से नियुक्त है इनका कम इनका क्रम निरंतर चालू रहता है ये समय पर नियंत्रण रखने वाली अदृष्ट शक्ति के अधीन होकर रहते हैं प्रवाह क्रम से पृथ्वी भी नित्य है वराहकल्प में यह मूर्तिमान रूप से विराजमान हुई थी और देवताओं ने इसका पूजन किया था मुनि मनु गंधर्व और ब्राह्मण प्राय सभी इसकी पूजा में सम्मिलित हुए थे उस समय भगवान का बारह अवतार हुआ था श्रुति के सम्मी यह पृथ्वी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान हुई इससे मंगल का जन्म हुआ और मंगल से घटेश की उत्पत्ति हुई